कुछ लोग को तरीका मालूम हो गया सिर नीचे कर बैठ जाओ कोई आपत्ति नहीं ऊपर रखेंगे तो कोई बुलाएंगे हो गया पता नहीं क्या तो तो तो तो तो है उस प्राप्त तो नहीं तो ये भारतीय क्या जरूरत है भारतीय करेगा हाँ भारतीय को होता <स्था> है तो अयो पथा जो दिया है उस जितने इसको छोड़ करके तो फिर जाते विषय हो जाएगा ये बातें के सहकार से सूत्र से होगा जाते फिर हो गया हेलो और कौन बैठा है बुलाने के लिए बैठे बुलाएंगे ताएंगे कहीं हे बम सर को दिखा है दिखा दिया है और निकला अंदर नहीं ये तो मनुष्य जाते मनुष्य जाति हो इत ईदंत से दक्ष से अपत्यं अत ही सत्य से दाक्षी बनता है ईदंत तो उसे हो जाएगा ऐसे जलोपगर के दाक्षी बन गया स्त्री से अविग्रह दाक्षी ओंत उदंता दयापधान मनुष्य जाति स्त्रििया सैत अयोप जातिर स्त्री विषय से अनुमत है उदंत हो उपधा में यह नहीं हो मनुष्य जाति वाची न मनुष्य जात है स्त्रियाम उंग कुरु से हो गया उंग कुरु बन गया गोत्रापत्य अपत्य प्रत्युरु कुरु, कुरु जाति गोत्र गु, अयोपदा तो किम अध ब्राह्मणी अध्यय सद अजुर्वेद पढ़ने वाले ये अकार उपधाम होने से गीस नहीं हुआ इसे अध्यु ब्राह्मणी के लिए भी प्रयोग होगा अधीस नहीं हुआ ऊंग नहीं हुआ पंगोच पंगु शब्द से ऊंग हो जाएगा स्त्रीलिंग पंगु स्त्री पंगुआ ऊँग सब दीर्घ हो जाएगा ससुर से उकाराकार रूप कहते ससुर की स्त्री तो ऊंग हो जाएगा उकार अकार लोप हो जाएगा शसुरु में शु में उ उकार का लोप हो जाएगा र में अलोप हो जाएगा आ, तो क्योंकि अलोप करने के लिए यह चुत रहे ई कार पर हो तद्धित हो ऊंघ प्रत्यय तद्धित है या इकार है तद्धित नहीं कर इसलिए अकार लोप हो जाए अकार लोप र उलोपन पर शसुर हो गया ऊँग में जा श्सुरु बन गया प्रथमा विसर्ग साहते उत्तरपदापम ऊत्तरपदम उपमानवाची पूर्वपुर उत्तरपद य उपमनवाची पूर्वपुरप्रातिपीक तस्मात सिया पूर्व पद हो उत्तर पद हो उरु उत्तर पद है उरु उत्तर पद में य ऐसा जो प्रातिवेदिकंग हो जाएगा कर इव उरु करभौ है करभौ का। ये करभु कर ये करभु इत का अति करभ ये जैसे करभ जैसे स्निग्ध उरुज जिसका है करभ अगर उरु हो गया कर, कर, भ करभ, करभ दिवचन करभ उहुवृषमाण पर बन गया तो उपमानवास पूर्वपदे हो उरु है तो ऊँग हो गया सवर्ण दिख कर भोरु बन जाएगा प्रथमांत संहित सफलक्षण वाम उत्तरपद उपद संहित हो पुरपद शफ हो लक्षण हो वाम वाम हो आदि में हो तो उंग हो जाएगा उत्तर पदार्थोपमें तो उपमा में होगा यह उपमा नहीं होने पर हो जाएगा इसे दे दिया अनौपम्याम सूत्रम उपमा हो तो उत्तरपदार्थोपम्य हो जाएगा तो संहितो यस्य यहींता तो में मिलावा बड़ा बड़ा हो तो मिलावा सहित और उरु औ बहुब्री समाज होने के बाद संहितोरु उंग हो गया सबर दीर्घ सहितोरु हो गया प्रथमान्ध सफ सफरु य बहुब्री होगा सफ शब्द तो घोड़ा का कूर होता है तो वो सफ कैसे किसका जंग होगा तो सफ शब्द यदि सफ इब कहेंगे उरुत्तरपदा गोप में से प्राप्त है इसे सफ शब्द का प्रयोग लाक्षणिक प्रयोग सफ सदृश में सफ शब्द का प्रयोग सफ शब्द का प्रयोग किया सफ सदृश में तो सफ सफ गुरु यश अर्थ होगा सफ सदृश ही सफ के जैसे तो सफ जैसे में सफ टिप्पणी दिया सफव तो संश्ल संश्लिष्ट सफत्व आरोप तो सफत्व तो का आरोप किया गया सफ जैसे जोड़ा लगा हुआ घोड़ा क्या कुरु होता ही था तो सफ उरु यस्य सफे खू रे उसे तो ये है सफ शब्द का अर्थ सफ शि सफो इव इसे कहेंगे तो उत्तर पदार्थ उपम्य से हो जाएगा यहाँ उपमा विभुक्चा नहीं सफ शब्द का लाक्षणिक के प्रयोगे सफ जैसे जुड़ा हुआ ऐसे घना लक्षण उरु यस्य लक्षण है लक्षण शब्द से अर्षाद यश करके लक्षण वाला अस्य दि असत लक्षण अस्य लक्षण लक्षण उरुअ्य और लक्षण क्या था लक्षण वाला अच्छा लक्षण वाला सर रंग आदि में सब कुछ कुछ लक्षण होता है जो जानते हैं किसी लक्षण से आयु पति के लिए आशा पुत्र के लिए घर के लिए लक्ष्मी के लिए सर रंग में कुछ लक्षण होता है तो जिसका लक्षण लक्षण वाला हाथ लंबा लंबा होता है तो अच्छा होता है मालूम ये कपाल ऊँचा होता है तो अच्छा होता है इस प्रकार विभिन्न लक्षण है पुरुष के दहन दक्षिण पास में कहीं कालाचीन होता है तो अच्छा होता है स्त्री के बाई तरफ होता है ऐसे सब अंग में है जो तो जानते हैं देखते हैं पहले शास्त्र में आता है विवाह के समय में दिखते कन्या लक्षण बनते कुछ लक्षण दे करके देते हैं तो ये लक्षण उरु यक्षण का तो लक्षण बाला लक्षण सदैव अषादे अस करेंगे लक्षण बाला हो जाएगा लक्षणों क्या था तो दे दिया टिप्पणी में लक्षणवंतो ऊरु यक्षण बहुब्री समाश होने के बाद सही तप लक्षण वादेश उंग हो गया लक्षण उथमान्त वमो उरु यस्य वा सुंदर वमो उरु यम उ अ औपम्य नहीं तो इस क्षेत्र से हो गया सारंगरवाद्योंगीन शारंगदी और अयरवादी गुण पठित शब्द से अयंत संगीन हो जाएगा सारंगरवादेर अयो यो यकार तदंताच जाति वाचिनो अंगीन सारंगरव शब्देह शृंगरोंगरोार अत्यम श्रृंग श्रृंगार अपत्यम श्रें, बन जाएगा सारंगरव और गुण होकर के सारंगरव होने पर सारंग अपत्यम स्त्री शृंगरोपत्यम स्त्री इस अर्थ तो में सारंगरव होने के बाद गीन व चलो हो जाएगा सारंग रवि बन जाएगा गीस गेंद गीत में रूप के स्वर में भेद हो जाता है यहाँ जातिर अस्थि विषादा से गीस प्राप्त था इसके बाद करके गेंद हो गया सारंग रवि और अयंत विद से गोत्रापत्यम अनुषंतरे विद्यादि वो अयराया है तो वैद भाई, वैद्य बनता है यह अयंत का उदाहरण अयंत का उदाहरण वैद्य वैद्य बनने के बाद गेंद हो गया ऐसे चलो पर वही दी सुहाने के बाद हल ज्ञापलोप पहुंच जाता है ब्राह्मण सदर सांग्रवादी गणे में पठित है तो सांगवादी गुण से ब्राह्मण से गिन यश लोप ब्राह्मण ही हो जाएगा यहाँ भी जाते अस्तुषाद पदार्थ प्राप्त था उसके बाद कर गिन हुआ नृ नरयुर्दिश्च नृशदलिंग में नृसे करना और वृद्धि करना वृद्धि प्राप्त थी ना नहीं तथित सोचा मध्य सूत्रों से नकारांत है ना गिन तथि तो नहीं तीन ती प्रत्यय तथित प्रत्यय नहीं तो वृद्धि तो प्राप्त नहीं थी वृद्धि विधान क्या गिन करना और नी के री वृद्धि करना री को वृद्धि करेंगे तो अचूण आर हो जाएगा नार ही बन जाएगा नार अगर यिन अकार की साइके सूत्र से है ना त नहीं ना लगेगा सूत्र हाँ, को तद्धित नर शब्द से करें तो क्या बनेगा वही नारी बनेगा नर के अकार के लोप हो जाएगा ऐसे न में अकार की वृद्धि नारी बन जाएगा यू नस्ती युवन युवन शब्द है युव प्रातपद का रूप के साथ मनता है प्रथम क्या बनता है युवा आगे तृती तृतीया में, में क्या बनता है सपंच मनिगा युवन स्त्रियां स्त्रीया प्रत्यह स्यात युवन से ती प्रत्यय हो गया स्त्री अर्थ में और स्वादी स्वसर्व नाम स्थानीय सूत्र से पद संज्ञा होने से युवन के नकार का आलोप हो जाएगा न लोप प्रातिपदी से युवती बन प्रथमांत वृत्त विसर्ग होकर युवती युवती शब्द हर्ष इकारांत तो, एक युवती शब्द दीर्घ इकारान्त युवती प्रयोग ज़्यादा युवती हर्ष कम प्रयोग होता युवती वो युवती शब्द है यु धातु से शत्रु प्रत्यय करना लठहर शत्रचा व प्रथमा सामानाधिकरण दिया ऐसा यऊति मिश्री कर उत्या आत्मान प्रत्याय सत्र आदि शेगा करत होगा अधिप्रत्य श्लोक हो जाएगा यु अगर अत उबंग हो जाएगा युवत बन जाएगा युवत होने के बाद ये सत्र प्रत्यय रिते उगित उगित संगीत हो जाएगा बन जाएगा युवती सत्र प्रत्यय शीति है अंसे सार्वभा युवक गुण नही वा न से, से, से उभंग हो गया, तो गया उंगी पे हो गया युवती ऐसे बन जाएगा ये स्त्री प्रत्यय शास्त्रातरे प्रविष्टा बलाना चोपकारिका कृता लघु सिद्धांत वरदराजन शस्त्र प्रविष्टा बालाना च उपकारि लघुसीद्धातकदी कृता कें कृता वरदराजन किं कृता लघु सिद्धांतकौमदी लघु सिद्धांतक मे सामस लघ्वी चौ सिद्धांतकदी च लघु सिद्धांत कौमदी में सिद्धांताना कौमदी और सिद्धांत बनाने के लिए सिद्ध से अंत सिद्ध अंत आ आग सिद्ध चासो अंत से होता है बताएंगे सिद्धांत कौदे में लघु ही चासो सिद्धांत कौन सिद्धांत कौमुदी में भी बनता है कौमुदते मुद हर्षि धातु से इगुप ज्ञापिरा क हो जाएगा कौमोदे कुमु तिलिंग में हो जाएगा चंद्रिका है लघु सिद्धांत के कौमुदी चंद्रिका है किसके लिए क्या शास्त्रांतरे प्रविष्टानंद बालानंद अन्य शास्त्र में प्रविष्ट है किंतु तो व्याकरण नहीं जानते तो लघु सिद्धांत को करने से पढ़ने से उपकार होता है अरे बालान से बिल्कुल शास्त्र कुछ नहीं पढ़ा उनका उपकार होगा होगा ना नहीं हाँ नहीं होगा पहले लघु कौंधी पढ़ेंगे तो आगे फिर शास्त्र पढ़ेंगे जो लघु कौंद नहीं पढ़ेगी शात्र पढ़ लिया उसका भी उपकार कर और पहले लघु पढ़ करके सब लोग पढ़ते हैं भरदराज श्रीभरदराजकृत लघु सिद्धांतकमा वसाने नटराजराज